शिणामूर्त ये नम ओ शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने मोक्ष का साधन भूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का साधन तत्व विवेक को बताया तत्व विवेक का लक्षण करते हुए बताया गया कि आत्मा ही सत्य है आत्मा आत्मातिरिक्त सब मिथ्या है इस निश्चानुकूल विचार को तत्व विवेक कहा जाता है इसमें सत्य के रूप में आत्मा को बताया गया तो आत्मा का लक्षण पूछा कि कहो आत्मा तो आत्मा का लक्षण बताते समय कहा गया स्थूल सूक्ष्मणशराद्यतिरिक्त अवस्थात्री पंचकोषातीत तो आत्मा इसमें जो स्थूल कारण शरीर से भिन्न है तीनों अवस्थाओं का साक्षी है तथा तो पंच कोषातीत हैं ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को कहा गया आत्मा तो पंचकोषातीत जो है उसे जानने के लिए जो पंचकोषातीत का अर्थ हुआ पंचकोष से भिन्न पंचकोष से भिन्न उसे कहा जाता है जिसमें पंचकोश का भेद रहेगा पंच भेद कहा जाता है अनुनिया भाव को तो पंचकोश प्रतियोगिक भाव का जो अनुयोगी बनेगा अभाव का अनुयोगी किसको कहा जाता है अनुयोगी किसको कहता है यत्र अभाव स अनुयोगी और प्रतियोगी किसको कहेंगे ये, स प्रतियोगी और यत्र अभाव स अनुयोगी तो ये जो आपका पंचकोष प्रतियोगी कन्ोन्या भाव कहो या भेद कहो जहां रहेगा उसे कहा जाएगा पंच कोष प्रतियोगिक को अन्योन्या भावों का अनुयोगी और वो अनुयोगी कौन होगा आत्मा पांचों कोषों का अन्योन्या भाव कहो या भेद कहो जिसमें रहता है वो है आत्मा तो भेद अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम इस नियम के अनुसार भाव रूप भेद को जानने के लिए अन्योन्या भाव के प्रतियोगी जो पंचकोष हैं इनके स्वरूप को जानना जरूरी है इसी दृष्टि से पूछा गया कि पंचकोशा के पांच कोश कौन हैं जिन पांच कोश प्रतियोगी को अन्योन्या भाव के अनुयोगी को आत्मा कहा जा रहा है वे पांच कोष कौन कौन है तो नाम मात्र से पांच कोष बताए गए थे अन्नमय प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमय आनंदमय चेती इसमें इति शब्द का अर्थ यह पूर्वोक्त पांच एक अन्नमय दूसरा प्राणमय तीसरा मनोमय चौथा विज्ञानमय तथा पांचवा आनंदमय ये पांच ये इति शब्द का अर्थ निकलेगा पंचकोष है इन पांचों को पंचकोश कहा जाता है कोश पंचक कहा जाता है अब इनमें से नाम मात्र से पांच कोशों का तो परिचय हो गया नाम मात्र से किसी वस्तु को बताने का बताने के लिए पारिभाषिक शब्द है उद्देश्य ग्रंथ नाम मात्र से किसी प्रतिपाद्य अर्थ को जिस ग्रंथ के द्वारा बताया जाता है उस ग्रंथ को कहा जाता है उद्देश्य ग्रंथ और जिस ग्रंथ से प्रतिपाद्य वस्तु का लक्षण बताया जाता है उसे कहा जाता है लक्षण ग्रंथ उसे कहा जाता है लक्षण ग्रंथ और परीक्षा एक होती है ग्रंथ के प्रकार हैं, उद्देश्य ग्रंथ लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ उद्देश्य ग्रंथ कहा गया नाम मात्र से प्रतिपाद्य वस्तु का जिज्ञासु को प्रतिपादन करना जिज्ञासु को बताना वो हो गया उद्देश्य ग्रंथ तो जैसे जिज्ञासु का जिज्ञास यहां पर है पांच कोश। इसलिए जिज्ञासु ने जिज्ञासा की कि पंच कोषा के इसका नाम मात्र से पांच कोशों का परिचय दिया अन्नमय प्राणमय इत्यादि शब्दों से तो इ, इस वाक्य को कहा जाएगा पंचकोशा के इस वाक्य के उत्तर रूप तत्वबोध का जो वाक्य आएगा उसे क्या नाम तीन प्रकार के ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कहा जाएगा उद्देश्य ग्रंथ नाम मात्र से परिचय फिर होता है लक्षण ग्रंथ लक्षण ग्रंथ तो लक्षण ग्रंथ किसको कहेंगे जिज्ञास्य अर्थ के लक्षण का प्रतिपादक जो ग्रंथ उसे कहा जाएगा लक्षण ग्रंथ तो अब ये पांच कोषों में से प्रत्येक कोष का लक्षण पूछा जा रहा है इसलिए माना जाएगा उसका ये प्रश्न तथा तो उत्तर जो ग्रंथ होगा उत्तर वाक्यात्मक ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ है तो पहला प्रश्न है पहले कोष विषय को अन्नमयः कह अन्नमय कोष का क्या लक्षण है अन्नमय कोष किसको कहते हैं ये हुआ पांच कोशों में से प्रथम कोष के लक्षण विषय विषयक जिज्ञासा ग्रंथ इसे जिज्ञासा की गई लक्षण को जानने की और लक्षण बताया गया इस प्रश्न के उत्तर वाक्यात्मक ग्रंथ के द्वारा वो उत्तर वाक्यात्मक ग्रंथ है कि अन्न रसे नई वूतवा अन्न रसे नई वृद्धि संप्राप्य अन्नरूप पृथिव्या यद विलीयते सो सोनमय कोश तो सो इसमें अन्नमय, अन्नमय कोश ये दो शब्द बता रहे हैं लक्ष्य को लक्ष्य ग्रंथ में दो पदार्थ होते हैं एक लक्ष्य लक्ष्य किसको कहते हैं जिसका लक्षण किया जा रहा हो उसे कहते हैं लक्ष्य जिसका लक्षण बताया जा रहा है वह हो गया लक्ष्य और एक हुआ लक्षण लक्षण होता है धर्म एक प्रकार से और धर्मी होता है लक्ष्य तो सो अन्नमय कोश इसमें स यह सर्वनाम बता रहा है लक्षण वाक्य को लक्षण को बताने वाला सर्वनाम है स यानी वह स शब्द का अर्थ निकलेगा वह अन्नमय कोश है यानी अन्नमय कोश का लक्षण वह है वह यानी कौन तो यदोर नित्य संबंध ये जो एक नियम है कि योनाम और तत्सर्वनाम का नित्य संबंध है का मतलब यत शब्द जिस अर्थ का परामर्शक होगा उसी अर्थ का बोधक होता है सशब्द तो यहां पर जो पूर्व वाक्य है अन्न रसे नहीं व भूतवा यहां से प्रारंभ हुआ और विलीयते यहां जाकर के समाप्त तो हुआ ये एक वाक्य है ना इस वाक्य में प्रयुक्त एक यथ शब्द है वह यथ शब्द जिस अर्थ को बताएगा यथ शब्द जिस अर्थ का परामर्शक होगा उसी अर्थ का परामर्शक बनेगा स शब्द इसलिए स शब्द के अर्थ को जानना है तो पूर्व वाक्यस्थ यद शब्द का अर्थ जानो वो किसको बता रहा है तो स शब्द उसी को बताएगा तो यद ये जो है एक प्रकार से कर्ता रूप अर्थ को बता रहा है इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं एक तो भूतवा इसमें बताई गई उत्पत्ति रूप क्रिया और दूसरा सम प्राप्ति में बताई गई प्राप्ति रूप क्रिया और एक विलीयते इस शब्द से बताई गई विलय रूप क्रिया इन तीनों क्रियाओं का कर्ता जो होगा उसे यत शब्द बता रहा है यत भूतवा संप्राप्य विलीयते स अन्नमय कोश ऐसा अनुय करिए कि जो उत्पन्न हो करके और फिर अभिवृद्धि को प्राप्त करके लीन हो जाता है उसे कहा जाता है अन्नमय कोष ये अर्थ निकलेगा अब ये, ये शब्द की विशेषताओं को बताने के लिए भूतवा शब्द का तो अर्थ है उत्पद्य भूतवा का पर्यावाचक क्या होगा उत्पद्य उत्पद्य और उत्पाद्य इन दोनों में क्या अंतर है उत्पाद्य का अर्थ है उत्पन्न होकर और उत्पाद्य शब्द का अर्थ है उत्पन्न करके उत्पद्य कर, कर्ता के व्यापार को बताता है और उत्पाद्य ये उत्पादन ये है प्रयोजक का व्यापार दो प्रकार का कर्ता होता है ना एक प्रयोजकर्ता और एक प्रयोजक कर्ता प्रयोजकर्ता उसे कहा जाता है कि जो स्वाध्याय के कर्ता आप हैं स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करने के लिए आपको जिन्होंने प्रेरणा की वो हो गए स्वाध्याय करने वाले आप प्रयोजकर्ता और कराने वाले प्रयोजक कर्ता जिन्होंने स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया कि स्वाध्याय करो ये हो जाएगा प्रयोजक कर्ता का व्यापार और स्वाध्याय कर रहे हैं ये प्रयोजकर्ता का व्यापार वो प्रयोजक कर्ता का व्यापार ऐसे उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न करा रहा है ये दो हो गए उसमें उत्पन्न कर... होना ये प्रयोजकर्ता का व्यापार है उत्पन्न करना ये प्रयोजक कर्ता का व्यापार है तो यहां पर भूतवा शब्द से प्रयोज्यकर्ता का जो व्यापार है उत्पत्ति रूप व्यापार उसे लेना भूतवा शब्द का अर्थ है उत्पन्न होकर और सम प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके सम उपसर्ग है तो अच्छी तरह से प्राप्त करके और विलीयते का अर्थ है विलीन होता है लीन हो जाता है अब ये उत्पन्न हो रहा है अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहा है और फिर विलीन हो रहा है यानी नष्ट हो रहा है अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय जिसका होता है उसे अन्नमय कोष कहा गया तो ये उत्पत्ति भी कार्य है अन्नमय कोष उत्पन्न हुआ तो उसका कोई न कोई कारण होगा ना उत्पन्न करने वाला तो अन्नमय कोष की उत्पत्ति का कारण और फिर अन्नमय कोष अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो उसके अभिवृद्धि का कारण और अन्नमय कोष विलीन हो रहा है तो उसके विलय का कारण कोई न कोई होगा ना कार्य बिना कारण के होता नहीं है वो कारण को बताने के लिए तीन बार अन्नमय अन्नमय अन्न, अन्न, अन्न रसमय अन्न ये शब्द प्रयोग हुआ है कि अन्न रसे नैव यहा शुरू में ही एक तृतीयंत अन्न रसे नैव ये शब्द है ना और एक है फिर दूसरा अन्न रसेन शब्द भूतवा के बाद में अभिवृद्धि से पहले अन्न रसे नहीं वा। और एक तीसरे बार है अन्न रूपम पृथिव्याम ये सप्तम अंत अन्न रूप यहाँ पर एक अन्न शब्द आया ना। ये तीन जो क्रियाएं हैं उनके कारण को बताता है अन्नमय कोष उत्पन्न किससे होता है तो अन्न रसे नहीं वूतवा का अर्थ निकलेगा अन्न रस्य ही उत्पन्न होता है यानी जिसकी उत्पत्ति का कारण अन्न रस ही है और अन्न रसे नहीं व अभिवृद्धि प्राप्य में अभिवृद्धि का भी कारण जिसके कौन है आपका ये अन्न और विलय विलय से बताया गया विलय रूप व्यापार और जिसके विलय रूप व्यापार का भी आश्रय सप्तमी है ना पृथ्व्यांग वो आश्रय को बताती है तो किसमें विलीन होता है विलय का आश्रय कौन है तो पृथ्वी और पृथ्वी कैसी है तो अन्नूप अन्न रूपा है पृथ्वी तो अन्न रूप पृथिव्या इसमें अन्न रूपा और पृथ्वी ये दो शब्द थे कर्मधारय धारे समास हुआ जैसे नीलच तत्पलच्ती नीलोत्पलम ऐसे अन्न रूपा चौ पृथ्वी च इति अन्नरूप पृथ्वी और उसका सप्तमी का एक वचन है अन्नरूप पृथिव्याम जैसे नदी का बनता है नद्याम गौरी का गौरिया पृथ्वी का पृथ्व्याम सप्तमी का एक वचन तो पृथ्वी अन्नरूप पृथ्वी में ही जो विलीन होता है का मतलब जिसकी जो अन्न रस से उत्पन्न हुआ अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ और अंत में अन्न रस में ही पृथ्वी में विलीन हुआ का मतलब अन्न रस में ही विलीन हुआ उसे कहा जाता है अन्नमय कोश तो यत को प्रत्येक के साथ जोड़ दीजिए कि यत अन्न रसिन भूतवा नैव अभिवृद्धि संप्राप्य और यत यूप पृथ्वी विलीयते इसमें यत शब्द जिसको बता रहा है किसको बता रहा है अन्न रस से उत्पन्न होने वाले वस्तु को रस से अभिवृद्धि को प्राप्त करने वाली वस्तु को और पृथ्वी रूप अन्न रूप पृथ्वी में विलीन होने वाली वस्तु को यानी उत्पत्ति प्राप्ति अभिवृद्धि की प्राप्ति तथा विलय इनका जो कर्ता होगा प्रयोजक प्रयोजकर्ता उसका परामर्शक है यथ शब्द उसे बता रहा है तो स शब्द से किसको लिया जाएगा यत शब्द से जिसका ग्रहण किया जाएगा उसी को सर शब्द से लेंगे तो यत शब्द से किसको लिया जा रहा है जो अन्न रस से उत्पन्न हुआ जो अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ और अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही जो विलीन हुआ उसे यह शब्द बता रहा है तो स काव्य अर्थ होगा वही वह अन्नमय कोष है ये अन्नमय कोष का लक्षण हो जाएगा <coughs> अन्न रस से उत्पन्न होकर अन्न रस से अभिवृद्धि को प्राप्त करके जो अन्न में ही विलीन हो जाए वह अन्नमय कोष है तो ये जो पांच कोष हैं उनमें से अन्न रस से ही उत्पन्न होता है अन्नरस में ही अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है तथा अंत में अन्न में ही विलीन हो जाता है ऐसा कौन है तो अन्नमय कोष पांच कोष बताया ना पहले तो अन्नमय कोश हो। इस शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो है स्थूल शरीर तीन शरीर कहो एकदम शुरू में बताए थे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इनमें ये तीन शरीर अलग हो और पंच कोश अलग हो ऐसा नहीं तीन शरीर अंत पाती ही ये पांच कोश है उसमें से तीन शरीरों में से कौन सा शरीर माना जाएगा अन्नमय कोष को स्थूल शरीर स्थूल शरीर का नाम है अन्नमय कोष तो अन्नमय कोष शब्दार्थ के रूप में आपकी बुद्धि में उपस्थित होना चाहिए स्थूल शरीर स्थूल शरीर का क्या लक्षण बताया था स्थूल शरीर का लक्षण आया ना पहले स्थूल शरीरम किम यह प्रश्न था इसके उत्तर के रूप में क्या बताया था जो पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है और कर्मजन्य है तथा तो जो भोगायतन है यानी कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभव जीवात्मा जिसमें रह करके करती है उसे कहा गया स्थूल शरीर तो पंचिक ये जो तीन शरीर है इन तीन शरीरों में से कौन सा शरीर है जो पंचीकृत पंच महाभूतों से यानी स्थूल महाभूतों से उत्पन्न होता है स्थूल शरीर ये पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है और कर्मजन्य भी है प्रारब्ध का फलोप करने के लिए प्रारब्ध के ही कुछ अंश से यह बना हुआ है प्रारब्ध कर्म, कर्म में से कुछ अंश स्थूल शरीर के निर्माण का भी निमित्त कारण है और आपका ये जो है बिना शरीर के सुख दुख का अनुभव जीवात्मा को होता नहीं है इसलिए कहा गया कि वो भोगायतन भी है भोग का अर्थ है सुख दुख का अनुभव और वो सुख दुख का अनुभव शरीर के बिना नहीं होता इसलिए वो भोगायतन है और ये जो स्थूल शरीर है इसमें अन्नमय कोष का लक्षण घटेगा कि नहीं घटेगा अन्नमय कोष यह शब्द लक्ष्य को बताते हैं दो शब्द स अन्नमय कोश में स तो लक्षण को बता रहा है और लक्ष्य को बताने वाला है अन्नमय कोश तो ये जो अन्नमय कोश इसका जो लक्षण अभी बताया यह अन्नमय कोश शब्द का अर्थभूत जो होगा उसमें घटना चाहिए ना तो जो लक्ष्य का लक्षण किया वह लक्ष्य में रहता है कि नहीं रहता है बिल्कुल नहीं रहेगा तो असंभव नाम का दोष माना जाता है लक्षण में लक्ष्य में कुछ अंश में रहेगा कुछ अंश में नहीं रहेगा तो अव्याप्ति नाम का दोष लक्ष्य में पूरे लक्ष्य में रहता हुआ लक्ष्य भिन्न वस्तु में भी रहेगा तो अतिव्याप्ति दोष माना जाता है और लक्षण उसी को कहते हैं जो अभ्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव इन तीन दोषों से रहित हो तो देखना पड़ेगा ये विचार करने से निश्चित होगा ना कि जो लक्षण अन्नमय कोष का बताया वह जितने अन्नमय कोष रूप लक्ष्य है उन सब में रहता है कि नहीं रहता है या बिल्कुल ही नहीं रहता है और या कुछ अंश में रहता है कुछ में नहीं रहता है या संपूर्ण लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी रहता हो तो फिर लक्षण नहीं माना जाएगा जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हो उसे लक्षण कहते हैं अन्यून कहते हैं जो न्यून में भी न रहता हो न्यून यानि कुछ अंश लक्ष्य के और कुछ अंश में न रहे तो न्यून वृत्ति हो गया और अन्यून वृत्ति कहा जाएगा संपूर्ण लक्ष्य में रहने वाले को अन्यून वृत्ति और अनअिरिक्त वृत्ति कहा जाएगा जो अलक्ष्य मात्र में अलक्ष्य में न रहे किसी भी लक्ष्य में ही रहें तो केवल लक्ष्य में मात्र रहने वाला जो धर्म वो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है उसे लक्षण कहा जाता है तो अन्नमय कोष यह लक्ष्य को बताने वाले जो शब्द उनका लक्ष्य होगा अर्थ होगा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में यह अन्नमय कोष का लक्षण घटना चाहिए तो क्या क्या है अन्नमय कोष का लक्षण जो अन्न रस से ही उत्पन्न होता हो तो स्थूल शरीर का का अब ये अन्न रस शब्द के अर्थभूत तीन पदार्थ होंगे एक अन्न रस ही है जो स्थूल शरीर के उत्पत्ति का हेतु बनेगा उसकी तीन अवस्थाएं होगी एक स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण रूप अन्न स्थूल शरीर की अभिवृद्धि का कारणभूत अन्न रस और स्थूल शरीर का विलय जिसमें हो रहा है अर्थात स्थूल शरीर के विलय का आश्रय रूप अन्न ऐसे अन्न के तीन प्रकार होंगे और उस अन, आ, ये तीनों अन्न से ही जिसके संपन्न हो रहे वो स्थूल शरीर माना जाएगा अन्न रस अन, अन्न में कोष माना जाएगा स्थूल शरीर जिस अन्न रस से उत्पन्न होता है वह अन्न रस स्थूल शरीर अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहा है जी अन्न रस से वह अन्न और जिसमें विलीन हो रहा है वह अन्नरस एक ही प्रकार का नहीं है जिससे उत्पन्न होगा वह अन्नरस अलग है है अन्नरस ही लेकिन अलग अलग प्रकार का है एक के ही तीन प्रकार हैं तो एक है जो अन्नरस को उत्पन्न करने वाला क्या ना अन्न में को उत्पन्न करने वाला स्थूल शरीर को उत्पन्न करने वाला अन्न रस वो कौन है वो वह है जिसको पहले भूत सूक्ष्म कहा गया था स्थूल शरीर का बीज है ना भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म में अंतर है ना भूत सूक्ष्म किसको कहेंगे भूत सूक्ष्म पदार्थ क्या है आवाज ही नहीं आ रही है थोड़ा हमारी आ? हा स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप स्थूल जो भूत है उनका सूक्ष्म रूप जो एक शरीर छोड़ कर करके शरीरांतर को प्राप्त करने के लिए जीव जा रहा है तो उसके साथ पूरा सूक्ष्म शरीर तो जाता ही है लेकिन सूक्ष्म शरीर में कोई भी व्यापार स्थूल के आधार के बिना नहीं होता उसके लिए आधार स्थूल चाहिए तो इस स्थूल शरीर से तो निकल करके सूक्ष्म शरीर अंतपाति सत्रह तत्व जा रहे हैं और जिस लोक में उसको दूसरा शरीर प्राप्त होना है उस लोक की यात्रा कर रहा है मान लो उपासक है तो ब्रह्म लोक जाएगा तो खाली सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीव का जाना नहीं होता अभी तु कारण शरीर सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाते ही है लेकिन सूक्ष्म शरीर में गति रूप व्यापार यहां से निकल कर के वहां जाना रूप व्यापार बिना स्थूल के आश्रित हुए नहीं होगा इसके लिए स्थूल भूतों का ही इतना सूक्ष्म रूप होता है जिसमें ये पूरा सत्रह तत्वों का सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर समाविष्ट होता है। यात्रा करते समय जैसे यात्रा के लिए ले जा रहे हैं आप जो आपका बैग उसमें पहनने के वस्त्र भी रखते हैं कुछ मार्ग में खाने की जरूरत पड़े रस्ते का कुछ खाते नहीं है तो पाथे भी साथ में रखते हैं पाथे कहते हैं रस्ते में खाने के लिए घर जहां से निकले हैं वहां से बंधी हुई सामग्री जब भूख लगेगी तब खाने के लिए उपाथे हैं ब्रश वगैरह भी रस्ते में करना पड़े तो ब्रश पेस्ट आदि सब लेकर के चलते है ना ऐसे ही भूत सूक्ष्म उस बैग के तरह है उसमें डाल करके ये सब कारण शरीर सतरा तत्व का सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्म के अंदर आ जाता है गठरी जैसी बांध देता है फिर वो निकल जाता है वो भूत सूक्ष्म में आरूढ़ हुआ आपका जीवात्मा दोनों शरीरों के साथ भूत सूक्ष्म के अंदर आ जाता है और वो भूत सूक्ष्म उड़ जाता है लेकर के चला जाता है और जहां जाना है वहां फिर ये भूत सूक्ष्म शरीर का रूप धारण कर पाए स्थूल शरीर का स्थूल शरीर का बीज है ना इसलिए अन्न रसे नहीं व भूतवा यहां पर अन्न रसे न शब्द से किसको लेंगे वो भूत सूक्ष्म को उसी से उत्पन्न हुआ और फिर अन्न रसे नहीं व अभिवृद्धिम संप्राप्य तो अन्न रस नहीं व अभिवृद्धि संप्राप्य में अभिवृद्धि का कारणभूत एक अन्न रस बताया जा रहा उत्पत्ति का कारणभूत तो हुआ वो भूत सूक्ष्म अन्न रस शब्द का अर्थ और अभिवृद्धि का कारणभूत अन्न रस होगा वो वर्तमान में जो आप खा रहे हैं भोजन पहले जो शरीर था वहां से भूत सूक्ष्म आकर के माता के गर्भ में ये स्थूल शरीर के रूप में बन गया बाद में निश्चित समय में जन्म हुआ संसार में आ गया और फिर जो बाहरी वस्तुएं शरीर के अनुकूल दी जा रही है शुरू में दूध शहद दूध आदि जो भी दिया जाता है जब तक ठोस अन्न में पदार्थ नहीं खा सकता तब तक लिक्विड कुछ दिया जाता है तो वो भी अन्न है अन्न रस है उसको खाने के बाद उसके तीन प्रकार बन जाते हैं स्थूल मध्यम और सूक्ष्मांश सु। तो स्थूल तो मल मलमूत्र बन करके निकल जाएगा जो मध्यम है वो शरीर की अभिवृद्धि का हेतु बनता है उसी से अन्न रस रक्त मज्जा मांस आदि बनता है ये, यही ये बढ़ना माना जाता है शरीर की अभिवृद्धि होना जन्म के समय जितना शरीर था उतना ही नहीं रहता ना दिनों दिन बढ़ता जाता है और उसको बढ़ाने में हेतु बन जाता है अन्न रस वो वर्तमान में जो आप आहार के रूप में ले रहे हैं उसका जो मध्यम अंश बन रहा है वह अभिवृद्धि का हेतुभूत अन्न रस कहलाएगा द्वितीय अन्न रसें यहाँ अन्न रस शब्द से लिया जाएगा वर्तमान में लिया जाने वाला आहार का पाचन क्रिया के माध्यम से बना मध्यम अंश जो सूक्ष्मांश है वो मन को पुष्ट करता है स्थूल शरीर को पुष्ट करेगा सूक्ष्म मध्यम अंश और सूक्ष्मांश मन को पुष्ट करता है मन, मन का विकास भी अन्न रस से होता है अभिवृद्धि होती है वो सूक्ष्मांश से होगी तो इस प्रकार ये दूसरा अन्न रस नहीं हो में अन्न रस हुआ आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का मध्यमांश उससे अभिवृद्धि होगी है शब्द अन्न रसेन अन्न रसेन एक ही लेकिन एक है भूत सूक्ष्म का परामर्शक जो उत्पत्ति का हेतु बन रहा है वो भी अन्न रसी है और खाए हुए अन्न का मध्यमांश भी अन्न रसी है लेकिन वो अभिवृद्धि का हेतु बनेगा और विलय का तो विलय ये जो स्थूल शरीर है इसमें से प्रारब्ध समाप्त होने के बाद भूत सूक्ष्म में परिवेष्टित हो करके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर निकल गया तो माना जाता है मृत्यु हो गई तो ये जो डेथ बॉडी पड़ी रहती है जैसे बिना इंजन के गाड़ी है एक इंजन से ही गाड़ी होती है वो तो शुरू हो सकता कभी जब जाना है चाबी लगा लो अपना चलो और इंजन निकाल दिया जाए और स्टेरिंग में जो जहाँ चाबी लगाते हैं वहां पर लगा भी लो तब भी चलेगी गाड़ी अंदर इंजन ही नहीं है, वो तो जहां खड़ी है वहीं रहेगी एक इंच आगे पीछे नहीं होगी ऐसे डेड बॉडी पड़ी रहती है जब सूक्ष्म शरीर रूपी इंजन निकल जाता है तो फिर इसकी अंतिम क्रिया होती है स्थूल शरीर की अंतिम क्रिया होने पर क्या कहा जाता है कि पार्थिव शरीर पृथ्वी में विलीन हो गया वो पृथ्वी को भी अन्न कहा गया है छांदों के उपनिषद के छठवें अध्याय में ये जो स्थूल पंचभूत है उन स्थूल पंचभूतों में स्थल पंचभूतों से बना हुआ शरीर विलीन हो गया तो विलय का कारण रूप जो अन्न है वह अन्न भी वो तो हमारे दृष्टि गोचर हो रही है जो पृथ्वी यानी यदि दहा संस्कार किया तो राख के रूप में जहां पर दहा किया है वहा शरीर दिखता है ना वो जो राख है शरीर राख बन गया राख पृथ्वी है कि नहीं अन्न है और यदि सन्यासी है जल समाधि कर दी तो मछली का शरीर उसे वो जल समाधि दी गई जिस सन्यासी के शरीर को खा लेता है खा लेती है मछली तो मछली का शरीर भी पृथ्वी है कि नहीं उसमें जाकर के विलीन हो जाता है वो शरीर बन जाता है तो इस प्रकार ये जो है अन्न रूप पृथ्वी में ही विलीन होता है वहां पर भी अन्न है लेकिन वहां है ये इंद्रिय गोचर जो अन्न है पंचभूत स्थूल पंचभूत उसमें विलय हुआ वो विलय का कारण है स्थूलभूतों के अभिवृद्धि का कारण है खाया हुए खाए हुए अन्न का मध्यमाश और उत्पत्ति का हेतु है भूत सूक्ष्म ये भूत सूक्ष्म तो जैसे सूक्ष्म शरीर एक तत्व है ना? तत्व किसको कहते हैं जो एक बार उत्पन्न होने के बाद महाप्रलय होने तक वही बना रहता बीच में समाप्त तो नहीं होता स्थूल शरीर तत्व नहीं है वो तो बीच में ही उत्पन्न होता है नष्ट होता है कितने एक महाकल्प प्रारंभ हुआ सृष्टि और प्राकृत प्रलय यानी महाप्रलय होने के बीच में कितने बार स्थूल शरीर बदल जाते हैं कोई गिनती नहीं है असंख्य जन्म हो जाते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है वो नहीं बदलता ऐसे स्थूल शरीर का कारणभूत जो भूत सूक्ष्म है वो भी नहीं बदलता है प्रत्येक जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर जैसे अलग अलग है ऐसे प्रत्येक जीवात्मा के जन्म मृत्यु के समय एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला भूत सूक्ष्म भी तत्व है और वही वहां कारण बनेगा का स्तूल शरीर का फिर वहां से वो उतना तत्व निकल आएगा और दूसरे शरीर में चला जाएगा दूसरे शरीर का रूप धारण करेगा वो बार, बार बार बदलता नहीं है बीच में भूत सूक्ष्म एक प्रकार से इसलिए जीवित शरीर और मुर्दे में थोड़ा अंतर होता है वो तो दृष्टि से ही ज्ञात हो जाता है ना? देख करके ही मुर्दे को देखो और गहरी नोए हुए व्यक्ति को देख लो जिसमें चेतना है भूत सूक्ष्म है तो उसमें तेज दिखेगा जीवित व्यक्ति में और मुर्दे का थोड़ा विकृत रूप दिखता है ना चेहरा ही चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है मरा है ये जिंदा है वो जो भूत सूक्ष्म है वो एक प्रकार से ये जो बादाम आदि है इलायची है इसमें से तेल निकालते हैं ना, बादाम का लेकिन बादाम फिर वैसे के वैसे रहते वो उसको सूखा देते हैं वो सपरेटा बादाम और जिनका तेल नहीं निकाला ऐसे बादाम इन दोनों को देख करके ही छिलके में अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा और वो तेल के तरह है बादाम के वो भूत सूक्ष्म वो स्थूल शरीर में से पूरा निकाल करके वो ईश्वर के लिए क्या असंभव है भेज देता है, उसी से परिवेष्टित करके जीवात्मा को दूसरे शरीर में ऐसे इलायची इलायची के बीज देखो छिलका छिलके में भी अंतर पड़ता है हरा हरा एक छिलका दिखता है बिना तेल निकाली हुई इलायची का और एक का सफेद पड़ जाता है बीज भी अंदर खोल करके देखो तो एक का बिल्कुल तेल तेल दिखेगा और स्निग्ध दिखेगा वो बीज और एक का सफेद हो जाता है सूखा सूखा ऐसे वो तेल के तरह है एक प्रकार से भूत सूक्ष्म जिस शरीर से निकलता है वह शरीर सूखे हुए इलायची के बीज के तरह चौथा चौथा जैसा दिखेगा उसका स्वाद भी उतना नहीं आएगा सुगंध नहीं आएगी और बिना तेल निकाले इलायची के दो चार बीज मुख में डालो अच्छा स्वाद आएगा तो सुगंध भी आएगी उसमें इस प्रकार वो भूत सूक्ष्म है वो तेल के तरह मुर्दे में से वो सब निकल जाता है तो विरस दिखता है और जीवित सरस दिखता है तो इस प्रकार ये जो अन्न रस शब्द का प्रयोग होने पर भी तीन उत्पत्ति का कारणभूत अन्न रस का अलग प्रकार है अभिवृद्धि का कारणभूत अन्न रस अलग प्रकार का है और विलय का आश्रयभूत अन्न रस अलग प्रकार का है तो जो अन्न रस से ही उत्पन्न हो अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त हो और अन्न रस में ही विलीन हो उसे कहा गया अन्नमय कोष अरे स्थूल शरीर अन्न रस से ही उत्पन्न हो रहा है अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है अन्न रस में ही विलीन हो रहा है लक्षण किया अन्नमय कोष का वो घटा स्थूल शरीर में तो इसलिए अन्न रस क्या नाम अन्नमय कोश इस शब्द का अर्थ स्थूल शरीर ही है वही लक्ष्य है उसमें लक्षण घट गया तो इसे स्थूल शरीर को कहा जाएगा तीन शरीरों में से अन्न अन्नमय कोश, तो दो शरीर बचे और कोश बचे चार उसमें से तीसरा जो द्वितीय शरीर है सूक्ष्म शरीर उसमें तीन कोष होंगे प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष होगा कारण शरीर में तो ये चर्चा हम लोग कल करते हैं बाकी चार कोषों की हाँ भूत सूक्ष्म वही तत्व है ना जैसे सूक्ष्म शरीर वही रहता है ऐसे भूत सूक्ष्म भी वही रहता है वही चौरासी लाख प्रकार के शरीर के रूप में परिवर्तित होता रहता है उसका जब निकलता है तो सामान्य रूप लेकर के निकलता है फिर वहां वहां जाकर के कौन स्थूल शरीर बना फिर वो स्थूल शरीर कार्य हुआ ना भूत सूक्ष्म का और वो जो कार्य रूप स्थूल शरीर है वह अभिवृद्धि को प्राप्त होता है ओम पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णमु्य से पूर्णशमाय पूर्णमेवशिष्य शा शा शातिशंक शंकरचार्यव पादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो मूर्ति विभागि योम वरवान